महाभारत की रचना करकर भी व्यासदेव जी को संतुष्ट नहीं हुआ। अब व्यासदेव जी पुराणों की रचना कर रहे हैं और पुराणों की रचना करते करते व्यासदेव जी ने सत्रह पुराण लिख दिए है अच्छा मैं आपको एक बात और बता दू उपनिषदों के विषय में कि व्यासदेव जी ने जो अपने चार शिष्यों को वेद पलाया और इन शिष्यों ने जो अपने शिष्यों को वेद पलाया वो हो गया उपनिषद इसलिए उपनिषद भी वेद की शाख है तो एक सौ उपनिषद हैं चार वेद एक सौ आठ उपनिषद सत्रण ब्रह्मसूत्र आदि इन सब की रचना करकर भी व्यासदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ व्यास देव जी उदास मन बैठे थे सम्य अपराश अपने आश्रम में उस समय व्यासदेव जी के पास परम पूज्य देव ऋषि नारद जी आए जब देव नारद जी आए हैं तो व्यास देव जी ने देवऋषि नारद जी का किया पूजन उन्हें हासन दिया देव नारद जी हासन पर बैठते हैं व्यास देव जी के उदास मुख को देखकर देव नारद जी कहते हैं श महागवता कश्चिदत्मन परी तो शिशारी आत्मा मनसवा देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे पराशर ऋषि के पुत्र आप के पिता भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं आपने एक वेद के चार विभाग कर दिए सत्रह पुराण की रचना करी उपनिषद की रचना करी ब्रह्मसूत्र आदि की रचना करी इतने ज्ञानी पिता के पुत्र होते हुए आप इतने चिंता क्यों हो इतने शास्त्रों की रचना करने पर आप चिंता क्यों हो आप तो इस प्रकार से चिंता मग्न दिख रहे हो जिसका सब कुछ लूट गया हो आपकी चिंता का कारण क्या है भक्तों यहां पर देव ऋषि नारद जी जो कह रहे हैं कि पराशर ऋषि के पुत्र पराशर ऋषि कौन जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले जो हो चुका जो हो रहा और जो होने वाला है सब कुछ जानने वाले हैं पराशर ऋषि तो ऐसे ज्ञानी के पुत्र होते वर भी होते हुए भी चिंता मगन क्यों अब जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं किसी का पिता लखोपति हो और उसका बेटा पड़ोस से कहीं हजार दो हजार रुपया मांग ले अरे पड़ोसी क्या कहेंगे अरे तुमको शर्म नहीं आती तुम्हारे पिताजी लखोपति और तुम हमसे हजार रुपए उधार मांग रहे हो यही बात देव ऋषि नारद जी व्यास देव जी को कह रहे हैं जब देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार से व्यासदेव जी को कहा तो व्यासदेव जी नमन करते हैं देव ऋषि नारद जी के चरणों में महाराज आप ठीक कहते हैं कि मैंने एक वेद के चार विभाग कर दिए महाभारत की रचना करी सत्रा प्राण ब्रह्म सूत्र आदि इन सब की रचना करने पर मेरे मन को संतोष नहीं है आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो भगवान के परम भक्त हो वेंकुट में आपका आना जाना लगा रहता है आप ही मेरी चिंता का कारण हमें बता दीजिए अब शब्द आता है श्री नारद ऋषि ने कहा प्रथम स्कंद के पांचवे अध्याय के श्लोक दो में सुदगो स्वामी जी क्या लिखते हैं क्या कहते हैं नारद ऋषि ने कहा और अब प्रथम स्कंद के पांचवी अध्याय के श्लोक आठ में श्री नारद ऋषि कहेंगे श्री नारद ऋषि क्यों और पहले नारद ऋषि क्यों देखो पहले तो नारद ऋषि नहीं लेकिन अब श्री नारद ऋषि का अर्थ यह है कि अब नारद ऋषि नहीं कहेंगे नारद ऋषि के भीतर से भगवान कहेंगे इसलिए श्री नारद ऋषि और पहले शब्द नारद ऋषि पहले केवल नारद ऋषि कह रहे थे लेकिन अब नारद ऋषि के भीतर से भगवान कहेंगे इसलिए श्री नारद ऋषि कह रहे हैं भवतानोदित प्रियम यशो भागवतम या वासु न तुच्छते मन तत्दर्शनम खिलम हे <laughs> व्यास जी जिस शास्त्र में भगवान की लीला ना हो भगवान के चरित्र ना हो उस शास्त्र की कोई महानता नहीं है आपने यज्ञ के विषय में कहा दान के विषय में कहा तपस्या के विषय में कहा वर्त के विषय में कहा युद्ध के विषय में जितना आपने विस्तार कहा लेकिन भगवान की लीला से परिपूर्ण कोई चरित्र आपने नहीं कहा इसलिए महाराज आपका मन असंतोष है <coughs> क्योंकि आपने ये बात कूड़ा घर के सम्मान कहती कूड़ा घर पर कौए बैठते हैं हंस नहीं आते और कौं की भाषा हंस को प्रिय नहीं होती इसलिए वो श्यास्टर और वो वाणी कूड़ा घर के सम्मान है इसलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है अब भक्तों आप खुद विचार करें यदि आपकी कोई खिड़की पर कौआ आकर बैठ जावे और कै कह करें तो आपको उसकी वाणी अच्छी लगेगी दिखने में कितना काला कलोटा ये कौआ ना तो दर्शन अच्छा ना तो वाणी अच्छी और एक कौ हमारे काग सुंद जी है जब वे राम कथा कहते हैं भगवान शंकर हंस बनकर कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं सुनने के लिए आते हैं और पक्षीराज गरुड़ जी उनके पास कथा सुनने के लिए आते हैं सूरदास महाराज जी एक सच्चे कवि है और भगवान के परम भक्त हैं सूरदास महाराज जी नेत्रों से देख नहीं सकते थे लेकिन हृदय की रोशनी उनकी बहुत तेज थी सूरदास महाराज जी सुंदर कविता गाते हैं और राजा अकबर सूरदास महाराज जी के हो गए दीवाने एक दिन राजा अकबर ने सूरदास महाराज जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि महाराज कुछ सुनाइए सूरदास है महाराज जी ने ठाकुर जी के विषय में बड़ा सुंदर सुना दिया गदगद हो गए श्री अकबर महाराज राजा अकबर ने सूरदास जी से कहा कि कुछ हमारे विषय में भी गाइए सूरदास महाराज जी कहते कि हे महाराज हम एक ही राजा के लिए गाते हैं वे हमारे भारी जी ठाकुर जी और मैं किसी राजा के लिए नहीं गाता वही मेरे एक राजा है सूरदास महाराज जी की इस बात को सुनकर राजा अकबर बड़े प्रसन्न हो गए और कहते कि महाराज हमसे आप वर मांगिए सूरदास महाराज जी ने भक्तो दो वर मांगे सूरदास जी कहते महाराज हमको तो दो वर चाहिए जी बोलिए क्या एक वर हमें ये चाहिए कि अब कभी हमें अपने इस दरबार में मत बुलाना जितने कवि साहब बैठे थे कोसने लगे सूरदास महाराज जी को बोले ये कैसा व्यक्ति है कवि तो तरसते हैं महाराज के सामने गाने के लिए इस दरबार में आने के लिए सूरदास जी को राजा अकबर ने बुलाया और क्या वरदान मांग रहा है कि मुझे कभी इस दरबार में मत बुलाना राजा गदगद हो गए राजा ने कहा ठीक है नहीं बुलाएंगे साहब दूसरा वरदान बोले राजा अब कभी मुझसे मिलने भी नहीं आना अब तो महाराज राजा तो मोहित हो गए बोले ठीक है महाराज इतने दीवाने हो गए राजा अकबर सूरदास महाराज जी के कि जो भी कवि सूरदास महाराज जी की कविता को गाता था उन्हें अपने दरबार में बुलाते थे उनके मुखार बिंदु से सूरदास महाराज जी की कविता को श्रवण करते थे और खूब उन्हें इनाम देकर विदा करते थे श्री राजा अकबर अब सब कवि को तो सूरदास महाराज जी की कविता मिलती नहीं थी तो कुछ लोगों ने भक्तों क्या किया कविता अपनी हुई छाप डाल दी सूरदास महाराज जी की इसी प्रकार एक दिन एक कवि ने राजा को सुंदर कविता तो सुनाई उस कविता को सुनकर राजा अकबर गदगद नहीं हुए राजा अकबर ने कवि से कहा कि तुमने जो ये कविता गाई है ये सूरदास महाराज जी की नहीं है कवि ने कहा महाराज छाप आपने सुनी नहीं सूरदास जी की राजा कहते महाराज जी छाप सूरदास जी की हो सकती है कविता सूरदास महाराज जी की नहीं है तो कवि ने कहा महाराज जी आप कैसे कह सकते हैं तो राजा अकबर ने कहा लाओ तुम्हारी कविता दो और सेवकों से सूरदास जी की कविता ली दोनों कविता को जब राजा अकबर ने पानी में डाला सूरदास जी की कविता पानी में जाकर नहीं मिटी लेकिन उस कवि की लिखी कविता पानी में जाकर मिट गई और राजा अकबर ने कहा कि हे कवि हे महाराज ये सच्चाई है सूरदास महाराज जी की कविता की सूरदास महाराज केवल परमात्मा के लिए गाते थे और किसी के लिए नहीं हमारे यहां क्या होता है एक वैष्णव है वो वैष्णव कृष्ण भक्त है उसे अगर बुलाया जाता है किसी अन्य सत्संग के अंदर और कहा जाए भैया हमारे देवता की थोड़ी तारीफ ज्यादा कर दो वो वैष्णव झूठ नहीं कहेगा वो हजार के पंडाल में भी उसके चक्कर में नहीं पड़ेगा वे तो अपने गोविंद की महिमा को ही गाकर आएगा ये वैष्णव के अंदर उत्तम भाव है और कोई अन्याय हो डगमगाने वाला ऐसे भी हैं कुछ लोग उसके सामने जाएंगे भैया आप ही अच्छे हो आपका ही देव सब कुछ है और भलाने के बाद जाकर कहेंगे आप का ही देव बच्चे हैं और पीछे से उनकी बुराई करेंगे ऐसे भी होते हैं बिक जाते हैं बहुत बड़े अगर ऊंचे मंच पर बिठा दिया जावे बढ़िया सा फूलों का हार पिना दिया जावे जय जयकार करा दिए जाएं अरे वे तो बिक जाते हैं और जिन्होंने बुलाया उन्हीं के देव का उन्हीं की महानता की कथा बड़ी सुंदर कह देते हैं ये गलत है माता रुक्मणी पूजन किसका करती थी माता कात्याणी का और ध्यान किसका करती थी मेरे गोविंद का भगवान भगवानी सब कुछ है यहां पर व्यास देव जी को देवऋषि नारद जी ये बता रहे हैं कि महाराज आपने कहीं कहीं अर्थ का अनर्थ कर दिया कैसे किया आपने एक जगह लिखा कि जीव हत्या पाप है जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और कहीं कहीं आपने लिख दिया कि अमोक यज्ञ के समय फलाने यज्ञ के समय फलाने पशु की जानवर की बलि दे दो अमावस्या पर बलि दे दो तो महाराज यहां पर आपने अर्थ का कर दिया अनर्थ मैं जानता हूं आपने रोकना चाहा कि जो लोग रोज रोज जीवों को काट रहे हैं उसके मांस को खा रहे हैं वो रोज रोज नहीं काटेंगे अमावस्या में महीने में एक दिन काटेंगे दो महीने में एक दिन काटेंगे तीन महीने में एक दिन काटेंगे और आस्ते आस्ते इस जीव हत्या को करना बंद कर देंगे आपने रोकने के लिए कहा मैं आपकी बात को समझता हूं लेकिन यहाँ आपके अर्थ को लोगों ने अनर्थ कर दिया लोगों ने पढ़ा व्यास देव जी कहते कि फलाने जीव की बलि देने से ये शांति होगी अब महाराज महीने को छोड़कर लोग रोज ही जीवों की बलि देने लग गए भक्तों एक गुरुकुल में एक शिष्य धूम्रपान करता था सिगरेट पीता था एक दिन गुरुजी ने देख लिया अरे मूर्ख तुझे सलम नहीं आती एक भक्त होकर तुम तो धूम्रपान करते हो सिगरेट पीते हो वो भी गुरुकुल में अरे गुरुकुल में तो वर्जित है मना है गुरुदेव जी के चरणों में गिर गए गुरुदेव आपकी सोगध छूटती नहीं है बहुत छोड़ना चाहता हूं गुरुदेव नहीं छूटती तो गुरुजी ने कहा देख बेटा तू हर रोज तो नहीं पी तू सात दिन में एक पी फिर चौदह दिन में एक पी फिर तीस दिन में एक पी फिर दो महीने में एक पी